शब्द विचार चल रहा था शब्द भी तीन प्रकार के हैं ये दोनों जो पढ़ा आपने ध्वनियात्मक और वर्णात्मक ये भी तीन प्रकार के भी तीन प्रकार भी तीन प्रकार। एक संयोग, है विभाग है सब्द। ये संयोग से हुआ और पे जिसको फाड़ोगे तब भी आगे शब्द निकलेगा नहीं। नहीं। विभाग करोगे जिसके वंश को बांस को फाड़ते हैं कपड़े को फाड़ते हैं तो शब्द निकलता है तो संयोग जो हो गया ये भाग गया शब्द जिस शब्द से शब्द पैदा हो जाते हैं जानिया बोल रहे हैं आपके कां से कैसे पहुंच रहा है वो शब्द हमारे बोला एक शब्द क्या करता है दसो दिशाओं में दस शब्द को पैदा करता है वो भी अपने दस दिशाओं में ऐसे फैलते हुए जाते हैं शब्द चारों दसों दिशाओं में दूर बैठा इधर बैठा उधर बैठा कहीं बैठा सब सुन सकते हैं ये जो जा रहा है या कदम न्याय से, से शब्द जा रहा है एक शब्द दूसरे को पल्ला कर रहा है अंत वाले शब्द क्या करते हैं उपांत शब्द को नष्ट करते तो नष्ट हो जाते हैं आपके कान में जो पड़ा शब्द है वह खुद नष्ट होते हुए अपने तो पूर्व को भी वो नष्ट कर देता है अगर दोनों ही नष्ट हो जाए कान में जाते सुंदर वो सौंदर को कर सुंदोर सौंदर न्याय से एक दूसरे को नाश करके नष्ट हो जाते हैं सुंदर न्याय क्या है जानते हैं सुना है कभी नहीं सुना एक दो राक्षस थे एक का नाम तो सुंद दूसरे का नाम उपसुद इन दोनों राक्षों ने बड़ी तपस्या करी और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया हमारे मृत्यु किसी के हाथ से ना हो हम दोनों भाई आपस मारेंगे तो मरेंगे नहीं तो कोई नहीं मारेगा अबिष्णु का अवतार ले उतार ले कोई अवतार को, को, कुछ होने वाला है नहीं किसी हाथ से मृत्यु है नहीं उनका वह आपस में एक दूसरे को मारना पड़ेगा और इतना प्यार था पसंदों ने दूसरे को गाली भी नहीं दी चाटा भी नहीं मारा इतना प्रेम खत्म करवाया वरदान प्राप्त हो ही गया सबको परेशान करते तब देवताओं ने बैठा करके निर्णय लिया इसके पास ऐसा करना पड़ा कोई रास्ता निकालो तो उन्हें उर्वशी का एक बेटी थी उसका नाम था तिलोत्तमा सुरवश्या तिल प्रति तिल उसका एक, एक तिल भी क्षण प्रति क्षण और सुंदर और सुंदर होते जाता अगर तो नाम से तिल उत्तम रख से। तिल प्रति उत्तम उत्तम होता है जिसका। उसको भेज दिया गया अब उसकी सौंदर्य के सामने दोनों लट्ठू हो गए अब दोनों तो सोचा मैं शादी करू मैं शादी करूं तब वो कह नहीं चलेगा हम दो के पति नहीं बनेंगे दो पति जैसे पांच के हम तो एक पति है मेरा तो एक कसम है मैं एक ही पति को शादी करूंगी दूसरी दो पति नहीं होगा ये तुम दोनों में से एक मेरा पति हो सकता है तय कैसे हो हो और दोनों दोनों लालच गया मेरी बनेगी, मेरी बनेगी बनेगी में लड़ाई होने लगी इस बात पे से तरह रुको जो तुम दोनों में सबसे बलवान होगा उससे मेरी शादी होगी लड़ा दिया ना अब एक दूसरे बल लड़े लड़े लड़े दोनों की मृत्यु से होना था अंत में क्या एक दूसरे का गला पकड़ दिया मुक्का मुक्ति सब हुआ अंत में एक दूसरे का गला पकड़ दोनों एक दूसरे को दबा दिया खत्म पुराण में कहानी एक न्याय बना सुंदर सुंदर न्याय इसे उपांत और अंत क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को खत्म करना वेदांत में भी लगता है जो अंतिम अंत ब्रह्मा का है जो विद्या को नष्ट करेगी ना वो अविजय नाश करेगी सद स्वयं भी नष्टि रहा है तो कहां से रहेगा वो वृत्ति भी नष्ट हो जाती है अंतिम भ्रमाकार वृत्ति जो अविधय नाश कर रही है अविधय नाश करते हुए स्वयं भी नष्ट हो जाता है सुंदर को सुंदर न्याय लगता है तो इस न्याय से शब्द क्या होता है दूसरे नष्ट करते हुए नष्ट हो जाते हैं इस शब्द शब्द होता है बुद्धि का लक्षण बुद्धि किम लक्षण बुद्धि का तात्पर्य अन्य वेदांत की समान बुद्धि नहीं लेना है बुद्धिश्चार सर्ववार हेतु ज्ञानम साधि अनुभव सकल व्यवहार कारणीभूता जो गुण विशेष है उसका नाम बुद्धि है पर्याय वाच स्वयं बता दिया ज्ञानम कोई इंद्रिय विशेष अंत करण विशेष आदि ग्रहण न करें आप इसे स्पष्ट कर दिया ज्ञान साधा और वह ज्ञान दो प्रकार का है स्मृति रूपा दूसरा अनुभव रूपये बुद्धि सर्वे ही व्यवहार आहार विहार आदि ऐसा हेतु सकल व्यवहार है खाना पीना घूमना फिरना जो कुछ भी है इस सगन व्यवहार का कारणीभूत जो वस्तु क्या है गुण उसका नाम बुद्धि है ज्ञान प्रकृति कर रहे हैं दंडा जी वारणा गुणेती हेतु दंडा यहां शुद्ध करना थोड़ा दंडा जी वारण सर व्यवहार कर करके ना पाठन हाँ आ, वो थोड़ा बीच में लिख लो बीच में है क्या है दंडा निवारणाय कहा उन्होंने ऐसे सर्वेती है ना इसके बीच में चिल्ला करके जरूरत है मेरी वो भी जरूरत है काटना नहीं दंडाया हाँ। श्राम दे दो रूपाया तो का का कर निवारण करने दिया तब गुण कारण गुणत्व इधर लक्षण होगा तब रूप आदि मच जाती नहीं के के के दुण दुण दुण है कारणगत रूप कार्यगत रूप के प्रति कारण होता है रूप कारण है और गुण भी है वो इसे कारण रूप गुणतम रूपाधि सभी गुणों में चला गया तब क्या कहा आपने सर्वव्यवहार्यवहार होते हुए सर्वव्यवहार का कारण कार्यभूत जो है रूपादि का कारण गुणतम नहीं लेना है हमने सर्वव्यवहार का जो कारण होते हुए गुण ऐसे कहेंगे तब जो रूपाधि में थी नहीं हो सकता फिर भी ईश्वर इच्छा निवारण यार थोड़ा गलत छपी है क्या छपा इसमें काला भी तो काला भी ले सकते हैं काल भी साधारण कारण तो है ना साधारण कारण में व्याप्ति तो हो सकता है लेकिन काला कालाजि इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमने गुण शब्द दे चुका हूं कारगुण नहीं क्या फिर उसमें कैसे होगा यदि गुण शब्द ना होता तब तो कालादि कहना ठीक है सरवार हेत तो, तो काला में लेकिन हम गुण शब्द दे दिए कैसे होते गुण तो है नहीं हेतु तो तो सती गुण तो काल में तो जा नहीं सकता तब तो कालादि को काटना और क्या पड़ेगा क्या पड़ेगा ईश्वर एक गुण है ना इच्छा ईश्वर ईश्वर ज्ञान नित्य तो होता है वो गुण है और वो साधन कारण है वो उसमें अति व्याप्ति वारण करके क्या करना पड़ेगा असाधारण वाव करना पड़ेगा कालादि को काट करके ईश्वर इच्छा लिख दो काला को काटो बाकी सब तो आदि तो चाहिए ही छाधि असाधारण असाधारण शब्द भी दे देना तो क्या हो जाए सर असाधारण हेतुम देव ठीक है ना से शुद्धकरण कर लेना कालों को काट के ईश्वर शब्द रहना चाहिए हाँ गुण शब्द न देते तब तो कोई बात तब तो कालादिवि हो सकता गुण शब्द देने के बाद में व्यवहार एक नंबर दिया नीचे न्यायेन प्रयोग नंबर न्याय छोड़ क्यों टिप्पणी सकलशब्दी सत्त लक्षणसंगतिरितय बोध स्मृति स्मृति का संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति संस्कार मात्र से जनम जो ज्ञान है उसका नाम तो बुद्धि दो प्रकार की ज्ञान दो प्रकार स्मृति ज्ञान और एक अनुभव ज्ञान है स्मृति ज्ञान का वचन कर रहे हैं संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति इस पन्ने से लेकर के बत्तीसवा हमारा इसमें प्रश्न संख्या है छियानवे तक केवल बुद्धि की चर्चा चाहिए बुद्धि गुण का चर्चा उसके फिर गुणों में जाएंगे अभी कितने गुण हुए हैं बुद्धि तक तो आए बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न सब है ना अभी संस्कार वगैरह धर्माधर भेदाथ उन सब गुणों के बाद में लक्षण करेंगे क्रम से गुणों का लक्षण चल रहा था बुद्धि का लक्षण आने के बाद बुद्धि गुण क्या दूसरे गुण जैसे हर गुण को थोड़ा थोड़ा चर्चा किए अगला गुण अगला गुण चले गए पर ऐसे नहीं बुद्धि का पूरे खाल उतारने लग गए पूरा पढ़ना चाहते बुद्धि क्या है क्या नहीं प्रमाण मान सब अनुमान मान सब लाएंगे बत्तीस से छियानवे तक पूरा पूरा ज्ञान की चर्चा चलेगा ज्ञान उसके भेदों का चर्चा महत्वपूर्ण भाग यही है तर्क संग्रह संस्कार मात्र ज्ञान स्मृति पद कृतिकार संस्कार ध्वं से ज्ञान तो इतना है तो संस्कार जन्यम मात्र को बैठाओ ज्ञान को बैठा दो अच्छा क्या बचेगा संस्कार जन्य स्मृति क्षण कहा जाएगा ध्वंस के संस्कार से जन्य है, संस्कार ध्वंस इनकी कोई भी ध्वंस होता है प्रतियोगी उसके प्रति कारण होता है घट ध्वंस हुआ घट ही नहीं होता तो घटध्वंस कैसे करोगे आप जिसे घर ध्वंस के प्रति घट तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है उसके बिना घर ध्वंस ही नहीं कर सकते आप जिस स्व प्रतियोगी स्वस्य प्रति कारण ध्वंस विषय नियम है ध्वंस के विषय में स्व के प्रति स्व कारण बन है घर धर्मध्वंस के प्रति उसका जो प्रतियोगी है वह घटा कारण बनता है इसीलिए क्या हुआ कि यहां पर संस्कार ध्वंस में प्राप्ति हो रहा था क्योंकि वह भी संस्कार से जन्य है उसमें तो क्या करोगे आप ज्ञान शब्द तो संस्कार जन्य स्थिति ज्ञानोत्तम इतने लक्षण कर दो ने पहले क्या ज्ञानोत्तम नशन में किया संस्कार जन तुम को हटा दो ज्ञान ने दिया तो उतना ही रखो बोल दिया ज्ञान लक्षणम संस्कार जन्य विचार तो हो गया फिर कहते हैं संस्कार जन्य हो ठीक और ज्ञान भी हो संस्कार जन्य में ज्ञानम युद्ध तो चला जाएगा प्रति विज्ञा ज्ञान में प्रति विज्ञा ज्ञान किसको कहते हैं सत्य जनता ज्ञानम प्रति ज्ञानम तत्ता और इधमताल से विशिष्ट एक वस्तु का बोध कराना तद्देश तत्काल का स्मृति हुई और एक देश को स्वयं देवदत्ता ऐसा आप ग्रहण करते हैं ये प्रतिविज्ञा ज्ञान है ये भी संस्कार से जन्य है और ज्ञान ही न हो तो संस्कार मात्र कहां में, में इंद सो, सो अंश में संस्कार जन्य है अयम अंश में इंद्रीजन्य है अरे संस्कार मातृजन्य नहीं है तो मातृ शब्द देने से प्रतिविज्ञा में अति व्याप्ति निवारण हो जाती है इसलिए तथापि प्रतिविज्ञाव्यापति वारणा संस्कार मातृ जन लक्षण क्वचित तथे पाठ मूल में कुछ और ने मातृ शब्द जोड़ दिया है जो मातृश् नहीं था उस समय नहीं था सभी जितने उनके प्राकृतिया मिली थी सभी क्वचित से था कहीं कहीं किसी ने मूल में भी जोड़ रखा था इसे क्वचित तथे पाठ चेवन सत्य असंभव असंभव दोष आ जाएगा भाई स्मृति के प्रति भाई संस्कार मात्र तो हो ही नहीं सकता संस्कार निमित्त सामने भाई आपके पास हजारों संस्कार है कितने योनि पार करके आए हो आप बंदर भी बने होंगे किसी जन्म में उसका भी संस्कार होगा तो यू करते रहते तो बैठ करके वो संस्कार क्यों नहीं जग रहे आपके अंदर अभी बिल्ली बने होंगे कुत्ता बने होंगे देवता बने होंगे पहले क्या क्या बन के आए है यहाँ चौरासी लाइन ब्राह्मण करके अंत में आते बोला जाता है ना मनुष्योनी में तो सारे चौरासी जोनियों का संस्कार है अपने अंदर क्यों नहीं जग रहे बंदर को देखे हम बंदर जिसे तो होते नहीं संस्कार जग नहीं रहा कुत्ते को देख रहे कुत्ता जैसे हम नहीं कर रहे हैं संस्कार नहीं जग रहे क्यों नहीं जग रहे अरे जगाने वाला संस्कार को जगाने वाला कोई ना कोई बाहर में उद्बोधक मानना पड़ेगा उस उद्बोधक के बिना संस्कार जगेगा नहीं और उद्बोधक इंद्रीय सनिक से हुआ है चाहे चक्षु से हो गया या किसी ने आपने सुना इसने बोला वो सुनिता जा रही है आप तो याद है सुना तो मेरी माँ का नाम है आपको अपनी माँ याद आ जाती है नाम सुनती शब्द सुनते आपकी माँ को नाम थी वो किसी और को बने बोल रहा है ये सब दान में पड़ते ही आपका संस्कार वहां पहुंच जाए। जिस नाम से आप बहुत ज्यादा तो शब्द भी यानी कि आम कहीं नहीं किसी भी इंद्रिय का जब तक इंद्रिय के द्वारा आप कोई चीज खा रहे ऐसे ही अरे ऐसे ही हमने वहां भी खाया वहां का स्मरण आया आपको उद्बोधक लड्डू जीवा में नहीं लगता आपका स्मरण थोड़ी था कहला था सरम के लड्डू का वहां बढ़िया खाया था वैसे ये भी है संस्कार मैंने उद्बोधक किसी भी इंद्रिय का विषय रूप राज की बात करता चाहे कर्म इंद्री का भी हो ऐसे कामने पहले भी किया था ऐसी रोटी मैंने गोल बड़ा सुंदर पहले भी पेला था हमेशा नहीं होता आज बड़ा खुल्लू गोल सुंदर रोटी गिर गया था याद आती है पहले कभी गोल सुंदर रोटी बोला था तो कर्म इंद्री का हो तो का विषय हो जब तक उद्बोधक तथा तो तो इंद्रिय संबंध नहीं हुआ तो संस्कार जग नहीं सकता अरे संस्कार हम आदरजन्य असंभव है जो भी ज्ञान होगा उसमें प्रत्यक्ष का सहयोग जरूर है स्वयं नहीं बोल रहे वही रोटी नहीं बोलोगे वो रोटी अलग मालूम है आप रोटी अलग है ऐसा प्रत्यक्ष नहीं हो रही है स्मृति है वो यही स्मृति भी प्रत्यक्ष भी उद्बोधक की सहायता से जो संस्कार जन्नी है। वो ते केवल संस्कार मात्र जन्य मिलेगा नहीं है लक्षण तुम्हारा मात्र शब्द जोड़ने से न तो संस्कार जन्य ती इंद्रिया जन्यर्थक संस्कार जन्य ती इंद्रिया संकर्ष अजन्यर्थक ऐसा। मात्र मातृत्याटा इंद्रियास्य मैंने विषयक स्मृति संस्कार जन्य सती इंद्रियासन्नीकर्ष अजनिया मैंने इंद्रिया है मैंने भले शब्द उद्बोधक रहा यानी उद्बोधक होने पर भी जिसकी स्मृति हो रही है वो वस्तु सामने में का विषय नहीं बनना चाहिए बस क्या माँ याद आ रही है लड्डू लड्डू आज के सामने में इंदिरासन का विषय बन रहा है क्या जो स्मृति का विषय है वो सामने नहीं होना चाहिए यानी प्रतिक्रिया में क्या होता है स्मृति का विषय सामने इंदिरा का विषय बन रहा है वह यह देवदत्त स्मृति का विषय जो मुंबई में देखा था जो उसी को मैं यहां देख रहा हूं तो मेरी इंद्रियों का विषय भी बन रहा है ना स्मृति में क्या होता है जिसको स्मरण कर रहे हो वो आपके सामने में उस इंद्रिय का विषय नहीं रहता है तो मात्र शब्द की व्याख्या क्या करना पड़ेगा इंद्रियार्थ सन्कर्ष अजन्यार्थ कम ज्ञानम तो संस्कार जन्य सती इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यार्थ ज्ञानम स्मृति है लक्षणम अनुभव से कि लक्षणम अनुभव का क्या लक्षण है अनुभव आपने स्मृति को जान लिया है तो स्मृति से भिन्न जो दूसरा ज्ञान होगा वो हो अनुभव का जाएगा जो भी ज्ञान स्मृति से भी ज्ञान दो ही प्रकार की स्मृति है कि अनुभव एक लक्षण जान लिया तो उससे भी होगा वो दूसरा हो ही जाएगा अतिश अलग कोई लक्षण न करके सीधा साधा कह दिया तद भिन्न मैंने स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभविधा यथार्थो अयथार्थ दो प्रकार का है एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अथार्थ अनुभव इसी स्मृति भी यथार्था स्मृति और अथार्था स्मृति भी होती है खिये देखिए भिन्नम क्यों कहा आपने स्मृति भिन्नम तदिन्नम का स्मृति भिन्न स्मृत सत्वे न क्षति ऐसा सुबह स्मृति हुई दोपहर में स्मृति हुई सुबह के स्मृति का भिन्न तुपार रहेगा दोपहर वाले स्मृति में तो लक्षण आप कर रहे थे अनुभव का स्मृति बन तब विमृति में प्रथम स्मृति की अपेक्षा जो विधि स्मृति हुई है तो प्रिदी प्रिदी वो क्या होगा प्रत्येक हो जाएंगे निवारण के क्या करना पड़ा स्मृति का छिन्न कहने से सक स्मृति ग्रहण हो जाए स्मृति तो सकल स्मृति ग्रहण होगी तो सकल स्मृति के अंदर क्या होगा दूसरा तीसरा चौथा हजार रुपये लाख रुपया लपड़ा है जब राम जी जो गए जंगल परेशानी हो गई उनके सामने जो गौतम टकरा के नहीं आए आएगी गौतम न्याय दर्शन उन्होंने बनाया मैं राम जी से पूछा भाई तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा है सकल वनों में जाने के लिए कहा है चौदह साल के लिए वाना वाना जंगल जाओ कहा ना चौदह साल तुम्हें वनवास करना है तो कहा इन्हें तो नहीं कहा किस वन में जाना है एक वन में चौदह साल रहना है क्या वनावच्छे ये न वन या वन का वच्छिन्न वन वनावच्छेद जंगल में जाना पड़ेगा अरे तुम क्यों घूम रहा है तुम्हारा बैठो नहीं जंगल में चौदह साल दूसरे तीसरे जंगल में क्यों भाग रहा है ये वन का कहोगे सारे जंगलों में एक साथ तुम तो चौदह साल रह सकते शरीर से असंभव दोष है तो राम जी ने गए तो बड़ा नहीं हमको है। हैं भाई अब था ने आए था हमें क्या पता एक कालावच्चन सभी जंगल में रह नहीं सकता सब वनावच्छन वनतावच्छिन्न तो हो नहीं सकता है और वनावच्छिर कहेंगे तो बाबा कहना ठीक है एक जंगल में रहना चाहिए मैं जंगल जंगल क्यों भटकू नहीं ऐसा ना जाऊं फिर रावण कैसे आएगा कैसे सारा अनेक राक्षसों को मारना है रास्ते वाली वर्ग कैसे मारेंगे कैसे काम होएगा हनुमान जी से मिलना है वहां बैठे रहेंगे तो कैसे होगा उनको भविष्य दिख रहा रहे सकल चंगलों में जाना है उन्होंने खमोशा तो गौतम ऋषि जोर दिया इसे कहीं नहीं जाना मेरे पास ही रहना तो मैं तुम नया एक सब कुत्ता बोलोग बेकार लोग लो, तुम लोग जो सारा काम बिगाड़ रहे हो लीला लीला ही रहे हो उल्टा चक्कर भोग्बो को बहु भोग कर देते तो आवचीन, आवचीन, आवचीन। क्या होता है दिमाग खा रहा तुम तो तो वेदांती सुवर बन जाओ क्या दिया भावो करते रहते हैं वेदांत सुवर जैसे खाते रहोर किम बदलती है कोई पौराणिक कोई कहानी तो है नहीं किम बदनती सुनाते हैं लोग अतिव्याप्ति दूसरी स्मृति आदि में, तो में निवृत्त हो गया सत्यपिन क्षति और घटा दो अतिव्यक्ति वारणा ज्ञान विधि यदि फिर भी स्मृति भिन्न स्मृति भिन्न को क्या होगा घट पर सारे संसार में स्मृति एक पदार्थ है उससे भिन्न तो बहुत सारे पदार्थ है तो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी स्मृति भिन्न सभी में है जैसे आपका भिन्नत तो किसमें नहीं है आपका भिन्नत तो किसमें नहीं है पूछ रहा हूं दृष्टि तो समझो आपका भिन्न तो आप में नहीं है और सब तो भाई मेरे से भी कौन होगा मैं थोड़ी हूं मेरा भिन्न रहेगा? सब में मेरे नहीं रहेगा? तो मुझ में ही नहीं रहेगा सिर्फ तो प्रश्न समझना चाहिए <laughs> इस तरह से स्मृति भिन्न कहा नहीं रहेगा तो स्मृति में नहीं रहेगा और स्मृति भिन्न कहा रहेगा तो, रहे तो स्मृति को छोड़कर सब में रहेगा स्वयं को छोड़ करके स्वाभिन्न सभी में होता है स्मृति है? स्मृति को छोड़ के सारे संसार में चला गया घटा संसार में प्राप्ति निर्वहन करने के लिए क्या खाना पड़ा तो होता हुआ ज्ञान जो है आपका अनुभव का लक्षण बन गया स्मृति वारणा भिन्न विधि यदि का लक्षण कर दो स्मृति भी ज्ञान है उसमें इसलिए तद्भिन्नम भी जरूरी दोनों तरफ से तरह सीख लक्षण यहां क्या लक्षण तत्कार यथारजत रजत प्रमेच्य प्रकार यहां रजतेद्तम से प्रमा इत ऐसे ज्ञान का नाम प्रमादि हम लोग कहते हैं इसी का नाम प्रमादती तत्प्रकार तद को तद्वती तत्प्रकार तद को तथ से क्या लिया जाता है हमेशा तथ से क्या लेना है जिसका ज्ञान होता है उसके प्रकार को ग्रहण करना किसका ज्ञान कर रहे हैं आप रजत कर प्रकार क्या है रजतत्व जैसे तत्व क्या लेना है रजतत्व तत्व रज तत्व रजतत्व वाला जो वस्तु कौन है वो रजत रजत में हमने क्या ग्रहण किया रज तत्व को ही प्रकार रूपेण ग्रहण किया रजतत्व में रजतत्व प्रकार रूपेण यदि हम ग्रहण करते हैं तो उस ज्ञान का नाम यथा तद्वती रज तत्वती रजतत्व प्रकार को अव यथा इसी का नाम प्रमा है प्रकार कब प्रत्य तदवती तत्प्रकार कैना कब प्रत्य बहुरी समाज के यहां पर उसी बहुरी समाज को पद कर अधिकार कहो तद्वती तत्प्रकारो स था में पद को तकार रूप जिसका ग्रहण करते प्रकार ज्ञान विचार आगे बताएगा ना कोई भी ज्ञान हो कुछ न कुछ विषय जरूर होता है यह चिंतित विषय के ही ज्ञान होता है विषय में क्या रहेगी विषयता रहेगी और वह विषयता स्व स्व को बोध कथा ने स्पष्टीकरण करने के लिए तीन प्रकार से युक्त होती है संसर्गता प्रकार विशेषता और यदि विशिष्ट ज्ञान हो तो विशेषण में विशेषणता रहेगी विशेषता नीलोत्पलम उत्पल में संसर्गता प्रकारदा विशेषता और नीलम में संसर्गता प्रकारता विशेषणता है जैसा विषय वैसा आपको बोलना पड़ता है जहां विशेषण विशेषण बोलूंगा विशेषण विशेषता बोलूंगा इतना ही फर्क होगा संसार उसकी भी अपनी है इसका भी अपना है उसमें अपना प्रकार है अपना प्रकार है में प्रकार है उत्पल में उत्पलत्व प्रकार है प्रकार दोनों की अपनी अपनी है दोनों में संबंध भी अपना अपना है वहां समवाय संबंध है यहां भी समवाय संबंध है कभी वहां समवाह या ताकतव्य हो सकता है यहां जैसा होगा पर जिस विषय ज्ञान कर रहे हो उस ज्ञान के ऊपर निर्भर होता है इसे यश्य कह दिया जिस ज्ञान में जो विषय बन रहा है उस विषय को क जिस प्रकार से ग्रहण कर रहे हो इसे वह प्रकार है जिसका का कर रहे हो तद विषय ज्ञान की ओर निर्देश समाज ज्ञान की ओर अन्य पदार्थ कौन है यहां ज्ञान सै प्रमाण सतथा कहता इसलिए आप तद प्रकार कहना पड़ा और स्पष्ट करते इसलिए तद्वती कौन होगा इसलिए वही विशेष होगा क्यों रजत ज्ञान होगा रजत ज्ञान का विषय कौन है रजत है ना उस विषय में रजतत्व तो प्रकार हो जाएगा और समय संबंध संसर्ग हो जाएगा और रजत खुद क्या हो जाएगा विशेष तो समय संबंध आवच्छिन्न रजतत्व प्रकार आवच्छिन्न या समय संबंध आवच्छिन्न संसर्गता निरूपित रजतत्व तो प्रकार आवच्छिन्न प्रकारता निरूपित रजतत्वनिष्ठ रजतनिष्ठ विशेषता निरूपित विषयताशाली ज्ञान उस विशेषता से निरूपित विशेष विषयताशाली ज्ञान विशेषता स्वभाव वाला यह ज्ञान है यह कहा जाए तो रजत में विशेषता रहे इसे कहते देखो आगे पदकृत का तद्दत को, तद्दत क्या हो गया विशेषक तत्को था जतत्व वाला कौन है रजत उसमें क्या रहेगी विशेषता तत्व विशेषक तत्प्रकार क्योंकि और आगे नहीं जान वो दिन में अनुसार हो जाता है या नहीं है या इतने से ले रहे हैं तो तत्व विशेषक तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव के लक्षण मिल जाता है स्मृति वारणा या तदगत विशेषक तत्प्रकारक गो ये तो यथार्थ स्मृति में भी चलाया जाएगा इसलिए आपको क्या खाना पड़ेगा अनुभव विशेषम करना पड़ेगा विशेषांश ठीक है अनुभव लक्ष्य तद विशेषक नो इतने गो अनुभव तो यदि अयथार्थ अनुभव तद्वती तत्प्रकारक जो अनुभव होता है उससे भी तत्प्रकार का अनुभव है ही शुक्ति जब रजत देखा आपने क्या धर्म देगा आपने रजतत्व को भी तो देखा है रजतत्व प्रकार का ज्ञान कहां कहा हो रहा है शुक्ति लेकिन दोनों जो क्या ग्रहण के प्रकार अपने रजतत्व प्रकार ग्रहण कर रहा होगा फर्क कहां पड़ रहा है विशेष्यांश या विशेष्यांश रजतत्व रजत ही है व रजत अभाव वाला सुख भी इसे तदवधि ना कह करके जब तत्प्रकार अनुभव तम जाओगे तो तद अभावी तत्प्रकार अनुभव उपायकारुभव में लक्षण चला जाएगा इसलिए तद्वती विशेषण देना पड़ा चलो ठीक है तद्वती अनुभव कह दूंगा तद्वती अनुभव कह दूंगा तनिष्क्रकार ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान होता है प्रकार का बोध के बिना भी होते हैं विशेषांश रहता है प्रकार का बोध नहीं होता जैसे ये कुछ है ये क्या है मालूम है ना ये क्या है मालूम है तो प्रकार कैसे पकड़ने आएगा जब कोई चीज का अपने प्रकार नहीं ग्रहण कर पाते हो तो क्या क्या कहोगे ये कुछ चीज है क्या चीज है मालूम नहीं क्यों प्रकार ग्रहण नहीं हुआ ऐसे क्या को क्या मानते नहीं आए एक लोग निर्विकल्प ज्ञान निष्ठ प्रकार का ज्ञान निर्विकल्प उसमें भी भी आप तो वो है, अनुभव भी है। तब कहते हैं कि भाई, भाई तीनों शब्द अति आवश्यक हो गया विश्च, विश्च इसी प्रकार आइए तद अभावती तत्प्रकार का अनुभव अयथा जतमिति ज्ञानम सही उसी को अप्रमा कहा जाता तद अभावती में तुभव होता है उसका नाम मैने यहाँ पर रजतत्व हमेशा प्रकार कोई एक से लेना है रजतत्व अभाव वाले में तद हो गया रजतत्व तदभाव मैने रजत भाव तदभावध मैंने रजत भाव वस्मिन रजत भावती रजत भावती कौन हो गया सुक्ति में का ते तो जिसका ऐसा जो ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ वह ज्ञान का नाम अप्रमा है वह अनुभव है तद, भी कर तद अभाव विशेषक तुभव स्पष्ट करते हैं इसलिए पूर्व तद अभाविशेषक है तद अभावेषक तत्प्रकार अनुभव होगा स्मृति में ज्ञान स्मृति में वारण करने के लिए पूर्वक अनुभव शब्दे तत्प्रकार अनुभव होकर कह दो स्मृति में चाहे यथार्थ स्मृति है स्मृति केवल तत्प्रकार कहोगे स्मृति में ले लो तथा प्रकार स्मृति हो रही है मान लो तो स्मृति में लक्षण चला जाएगा कुल मिला के चाहे तत्मति रखो या ना रखो लेकिन स्मृति में अतिव्यक्ति होगा निवाने क्या कहना पड़ा कहते अनुभव होगी अनुभव इतना ही रख लो में यथार्थ अनु अभाव तत्प्रकार को अनुभव ये दोनों समान है तत्प्रकार अनुभव तुम इतना ही लक्षण करते हैं कि यथार्थ अनुभव का चला जाएगा तो निवारण कर क्या करना पड़ा तद अभावती विशेषण देना पड़ा निरासन आया तदभावती थी निर्विकल्पाए तत्प्रकार घटी यहाँ पर वैसी कुछ नहीं लग रहा लगता है कुछ भी नहीं है यहाँ लगता है कुछ नहीं है अब आपको कुछ भी ग्रहण नहीं हो रहा है आपने कोई विशिष्ट वस्तु ग्रहण नहीं कर पा रहे अभाव गतन कर रहे हैं तद अभावती है यहाँ अनुभव भी हो रहा है तकार नहीं प्रकार विशेष ग्रहण नहीं कर रहे हो अति निर्विकल्प ज्ञान हो गया ऐसे ज्ञान अत्रण किंचित कहो दोनों ही क्या निर्विकल तो तो है निर्विकल्प ज्ञान प्रकार है जेव दोनों के दोनों कोई प्रकार तय नहीं हो रहा अच्छा निर्विकल्प ज्ञान उनमें ऐसी व्यक्ति हो जाएगा तो निवार कर क्या कहना पड़ेगा तत्प्रकार सत्प्रकार